श्री श्री श्री श्रीरामकृष्णकथामृत श्रीरामकृष्णकथाते उल्लिखिता स्थान पिचय स्टारलय अष्टि संख्यक बिडन स्ट्रीट स्थने कथाते उल्लिखित अस्त चतरशीतरष्टादतर्ष से सैप्टेमबर मस से एक दिनाक श्री श्री प्रभु सभक्त अतन्यलीला दर्शनाथ चतशी अष्टादश्रृठवर्ष से डिसेंबरस से चतशे दिनाक प्रहलादचरदर्शनाथ तथा पंचाशीतराष्टादतर्ष से फेब्रुवरी मसल से पंचवशे दिनाक वृष्केतु नाटक अभिनय दर्शनार्थ शुभागम करट्रीट इतने एक अनतर एम आर रंगाल तथा क्लासीक अभिनय अनत कोनूर रंगालय तथा मनोमोहन रंगालयू गाटास्थन अधुनातन स्ट्रीट स्थित वैष्णव नाम मठे षड्भुज महाप्रभो दर्शनाथ श्री श्री प्रभु दयाशीतुत्तरअाद शतष्टवर्षा नवेमबर मस से षोडशे दिनाक अपरा अगछत हाटखोलास्थहिका पुर्वाणे नीलकंठ से भक्ति मिश्रितागत श्रोत श्री श्री प्रभु सभक्त अगछत पूंथिग्रंथे अस उल्लेख अस्त पाथुरिया घाटास्थन महाराज से यती्रमोहन ठाकुर ठाकुरस्य गृह काप्तेन महोदय सह अृह श्री श्री प्रभु आगछत पूर्व एक यतीमोहन सह यदुलाल मल्लिक दक्षिणेशरस्थि उद्यानेक्षात्कार तथा तेन सह ईश्वरा उध्यान कर्तव्य विषय आलाप अभूत श्री श्री प्रभो आगमन दिवस यतीन्द्रमोहन कनिष्ठ भ्रता सौरेन्द्रमोहन सह आलाक तदवने अभूत किंतु यतीन्द्रमोहन कंठपीड़ा ज्ञापि साक्षात्कार नवशीत्युतर अठादशत ख्रृष्टवर्षा अक्टोबर मासदिवस कथा एक उल्लेख अस्त यजुलाम्लिकन कलिकातायाम गूढ संख्या संख्यक घाटा कुल कलिकाता झीयगूढ़स्या सप्ति संख्यकथुरियाटाइट्रीटर एक प्रभु मल्लिका कुलदेवता दर्शनार्थम आग्छति स्म खेलाखोष से गृह पत्रसंकेलिका झंडिपत्रीयूढ़ संख्या सप्तवांश् सप्यक पाथुरिया घाटा स्थाने स्थिति स्था त्र्यशीतुत्तर कृष्ट से जुलाई मासस्य से एक दिनाक श्री श्री प्रभु रात्रो दसवादन सृहे शुभागमन खेलाद घोष से संबंधन एकसर प्रवीण से वैष्णवभक्त आग्रहण श्री श्री प्रभु अगमन श्री श्री अस्ति अस्त एक भक्तस्य नाम ज्ञात श्री निनंद सिंह तरह गृह संकेत नितनंदधाम बोजपाड़ा लघुस बाग बाजार स्थित जय गोपाल सृहम माथा घषा लघुसरि संप्रति रतन सरकार सर्क नामनी बड़ बाजार स्थिता त्रशीतुत्तर अठाद श्रीववर्ष से नवेमबर मस से अठावश दिनाक अब साभु एक भक्त शुभागमन भगवत्स भजन चृहस्थ भक्ता प्रोत्साहित श्री श्रीरामकृष्णकथाते एक उल्लेख अस्त एक बेलघरियाद्यानने अष्टख्यक बी बीटी रोड स्थित श्री प्रभु उपस्थि सन् केशवचंद्रस सह साक्षात्कार आलाप्न जोड़ा सांकोस्थित महर्षिदेव्रनाथाकुरु गृह सांप्रति पत्र संकें कलिकता सप्तम पत्रालीयूढ़सापे षतु संख्यक द्वारकानाथ ठाकुर मगे मथुर्मोदय प्रभुतने महर्षि साक्षात्कर् आगतवा ये प्रकोष्ठे साक्षात्कार जो इधं न ज्ञाएं चतुतर अठाद्रीसर्ष से अक्टोबर मस से ठंडे दिनाक श्री श्रीरामकृष्णकथा अं प्रसंग अस्त सांप्रति का अपराणी-भौनानी रविंद्र रविंद्र इत्यस्य तथा रविंद्र भारती अपरानेवना रवींद्र सोसायटी इतः रवींद्रभारती विश्वविद्यालय से कर्मकेंद्र आदिब्रह्म सज्रकलसंके कलिकता सप्तम पत्रयगूढ़सन्ना संख्यक्रस चतष्टुतराषादश्रीटवर्षे मथुर्मोदय सह श्री श्रीराम श्री श्री प्रभु अगम्य केशवस वेद्यापरी ध्यान स्थम अपश्यत जोड़ा सांको स्थिता हरीसभा श्री श्री प्रभु अत कीत श्रोत आगछत त्रशीतुतराष्टादत ख्रृष्टवर्ष से डिसेबर्मास से अठदे दिनाक सब मुख्यतः स्वयं सामध्यवस्था देहत्यागवना विषय उतवा कासारीपाड़ा स्थिता हरिभक्ति प्रदनी सभा डब्यू सी बैनर्जी स्ट्रीट स्थिता तशीतुत्तर अठाद्रृष्टवर्ष से मे मासदश दिनाक्री प्रभु एक सभा वार्षित्सव मनोहर साई इत माननयात्रागाम श्रोत शुभागमन बड़बाजारस्थित मारवाड़ भक्तगृहम द्वादसख्य मल्लिग्ट्रीट चतर अठाद शम खिष्टवर्ष से अक्टोबर मसल से दिनाक दीपावल्युत्सव मारवाड़ता अन्नकूटोत्सव श्री श्री प्रभुशक्त अगतवा तद्दी मयूर धारी विग्रह दर्शनम तथा प्रसाद प्रसादग्रहण करतव मणिलाल भवनम। सांप्रति पत्रय कलिकाता सप्तम पत्रालूढ़स्याच्छिन्ना दवाशीति्यं तथा विश्वतिका रविंद्रस्याुरियापटीस्थब्राह्मत्सरी महोत्सव श्री श्री प्रभु दयाशीतुतरद्रिस्टवर्ष से नवेम्बर मस से षड्विशे दिनाकशीराष्टादत ख्रिस्टवर्ष से नवेम्बर मसल से षड्विशे कृत्वा अगम्प्त ब्राह्मक्त सह भगवत विषयक आलोचना आहा अकरो आहाराद एतत सवन जैन मंदर भवन से पूर्वभागस दिन तले श्री प्रभु आगमन संस्कारादनम इधम अभी अस्त कलुटोलायाँ केशवसेन भ्रतु नवीन सृहम एक प्रभु न्यूनतम वारद्वयन आगतवा श्री श्रीरामकृष्णकथाम उल्लिखित अस्त पंचसप्तुतरष्टादशवर्षत सप्तराष्टादशमध्ये कस्पस्व हृदय में सह आगत वृत्त चतर अठादशर्ष से मे मासश दिवसीय विवरण श्री श्रीरामकृष्णकथाम अस्त एक चतरशीतरअाद स्रम ख्रीटवर्ष से अक्टोबर मास दिनाकूर्णिमावसे केशवश्मातिया निमंत्रण सभक्ता कीर्तनानंद आहारग्रहण करतव संतन से स्वामीपरवर्तन जातजीर्णाव प्रथमतले कवल प्रकोष्ठ अस्त सांक पत्रय सके कलिकाता सीतिप्त्री गूढ़सख्या संख्यचितरंजन एवेन्यू स्थित कलुटोलास्था श्री श्री प्रभु एक हरीसभा निमंत्रि सन्हृद पाठ श्रोत सगतवा पाठं श्रृण्व भाव आत्मग्न सन् चैतन्य श्रीचैतन आसने सामस्थावस्था दंडा अभूत सांप्रति कलुटोला संकेलुटोला हरिभक्तियिनी सभा रिती गुण संख्या द्वा कलिकता सरती पत्रालूढ़सख्या द्वांशि फिया राधाबाजार स्थित बेंगाल फोटोग्राफर्टूडि स्थान श्री श्री प्रभु सुरेन्द्रनाथ मित्र अग्रहण कथम प्रादर्शि नीतवा चिंग्राहक चिंत्र कथम गृह्य दर्शय श्री श्री प्रभो दंडा साम चिं गृहीतवा तेलीपाड़ास्थन कनीयसो नरेन्द्र पत्राले इति पत्राली गूढ पत्रयसकेलिकतायाँ चतुर्थ पत्रीयगूस्यान्ना संख्यकली लघुसुतने शुभागमन श्री श्रीरामकृष्णकथा पंचाशीतअाद्रीष्टवर्ष से जनवरी मसल सेवस एतस्य अस्ति टोला वैद्यस्य के एक उल्लेख अस्त साखरीटोला वैद्य महेन्द्रलाल सर्कार पत्रालयस कलिकता द्वाद्व पत्रालूढ़स्या पंचदस्यक महेंद्र सर्क स्टीति स्था श्री श्री प्रभु चिकित्सा साखरीटोला वैद्यसर्तद नीता है रामचंद्रदत्त देवेर जीवन वृत्ता ग्रंथ से एक प्रच्छेदे अ उल्लेख अस्त सिप्टी स्थित काशीनाथ मल्लिक देवाल साम प्रतिकह पत्राले संकेतह कलिकातायाम सप्तम पत्राली ए संख्या पत्रालूढ़सिने चतुदशस महात्मा गाँधी मगे काशीनाथ मल्लिक पूजिता सिंहवाहिनी दी साक्षात् श्री प्रभु एक सगतवा कर्षकजकपल्लिया अपरस्य एकस्य मल्लिकना अपरस एकसनो गृह अभु एक दीवी दर्शनाथम आगच आगछत श्री श्रीरामकृष्णकम अ उल्लेख अस्त जान बाजारे राणी भवनम पत्राले संकेतह जान्बाजारे राणीराश्मेवन सांप्रति पत्रय सके कलिकता सत्ताशीतिप्लय गूढ़सन्नेशस राणीराश्मि मगे जान्बाजारे राणीभवनम सगम्य श्री श्री प्रभु एक निवसती स्म तेन व्यवहृता खट्टा इदानिम खट्टाइद मथुर्महोदय से प्रबलभक्तिश्वासवशात श्री श्री प्रभु अदिकाल समीपत प्राप्ते आकांक्षाया तम दक्षिणेशर दीर्घका अथेत मिल्प्वा आहारम विहार प्रकोष्ठ शयनमें अकोत्भो सखी भाव साधन काले अठितानें वृत्ता विवर्णम श्री श्रीरामकृष्णली प्रसंग इती ग्रंथे अस्